झूमता मौसम मस्त महीना जानसी गोरी एक हसीना आँख में काजल मुंह पे पसीना याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के प्यार का जादू हम पे चला के या लया दिल ले गया याला याला दिल ले गया ठंडी सड़क नीबले तीर नजर खूब चले हो तुम भी उधर लखमी हुए हम भी ओए लाल चुनरिया निराली सर पे कान में में बाली हाथ में वाली याला याला दिल गई याला याला दिल गई कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के प्यार का जादू हम पे चला के याला याला याला याला दिल ले गया। याला याला दिल ले गया गया नमस्कार हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार चलिए साहब तो जैसे कि पिछले कुछ हफ्तों से हालात हो गए हैं आज फिर इतवार की शाम आ गई और अभी तक आपसे बात करने का मौका नहीं मिल पाया कोई बात नहीं साहब शाम आ गई तो शाम के नाम आज की बात मगर आपको यह बताऊं कि आज भी बोलने का मुद्दा आप जानते हैं मुझे कहाँ से मिला बोलने का मुद्दा मुझे मिला आज हैदराबाद एयरपोर्ट से अच्छा हाँ साहब हम आज अपनी दीदी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गए देखिए वो लगभग पिछहत्तर वर्ष की हो चुकी है परंतु उनके अंदर जीवट की जो मात्रा है ना वो आ, कहा जाए अतुलनीय है सही बात है। उनके अंदर हिम्मत बहुत है और हिम्मत यह है कि वो खुद अकेली हैदराबाद से लखनऊ की यात्रा करने को तैयार है बिना किसी साथी अहबाब के हाँ। अपना सामान लेकर खुद जाने को तैयार थी खैर साहब तो हमने उनके लिए हवाई जहाज़ में एक टिकट के साथ में व्हीलचेयर भी बुक कर दी मैं यहाँ पर जानबूझकर एयरलाइन का नाम ले रहा हूँ वो एयरलाइन थी इंडिगो एयरलाइन और साहब इंडिगो एयरलाइन के लिए ये कहा गया कि गेट पर उनका एक काउंटर है मगर उस काउंटर ने हमें बताया कि नहीं साहब आपको पहले अंदर जाना पड़ेगा व्हीलचेयर बाहर नहीं आएगी आप अंदर जाएंगे तब आपको व्हीलचेयर मिलेगी मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार कैसा कानून है जहां पर कि किसी व्यक्ति को जिसे व्हीलचेयर की आवश्यकता है उसे पैदल चलने पर मजबूर किया जा रहा है और पैदल चलना मामूली नहीं है कि चार कदम है काफी चलना पड़े अब साहब खैर उन्होंने बेचारी ने अपना सामान यानी अपने अटैची जिसमें भगवान की दया से वो अपोलो 11 की यात्रा के बाद से पहिए लग गए हैं तो वो पहियों वाली अटैची को ढकेलते हुए वो गई साहब गेट पर सीआईएसएफ वालों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया और उनको अंदर जाने दिया बताया ये गया कि आप गेट से जैसे ही घुसेंगे वहाँ पर एक काउंटर है नहीं साहब गेट से घुसते ही काउंटर नहीं काउंटर गेट से घुसने के बाद कम से कम से कदम चल के हैं। बिल्कुल। अब साहब काउंटर काउंटर पे पहुंच गए। वहां उस काउंटर पे गए। उस अजब सी गहमा गहमी छाई हुई थी। मुझे लगता है शायद भीड़ ज्यादा थी आज भीड़ ज्यादा थी और शायद व्हील लेने वालों की संख्या ज्यादा थी हो सकता है ये भी हो सकता है मगर वहां पर एक व्हील जो ले पुश करने वाली महिलाएं होती हैं उसमें से एक महिला थी वो हमारी दीदी को लेकर जैसा मैंने खिड़की के बाहर से देखा मतलब वो शीशे के पैनल में से मैंने देख पाया वो उनको ले करके फिर चलाती हुई वो जहां पर वो चेक इन काउंटर होता है वहां तक ले गई फिर ये तकरीबन पचास या सौ कदम चलना पड़ा वो साहब वहाँ तक गईं उस काउंटर पर जो महिला या सज्जन जो भी बैठे थे वो अपना कुछ काम करते रहे अपने बगल वाले काउंटर का काम करते रहे और लगभग बीस मिनट के बाद उन्होंने इनका सामान लिया खैर मेहरबानी ये किया कि उन्होंने इनको चूंकि ये व्हीलचेयर पैसेंजर थी उन्होंने इनके हाथ जो हैंड बैग था वो भी बुक कर लिया खैर चलिए साहब ये तो बड़ी मेहरबानी किया जा चुकी थी व्हील चेयर मिलने वाला काउंटर था वहां तक पहुंची वहां पर उनको व्ही देनी चाहिए थी ऐसा होता है नॉर्मल नहीं नहीं तो खैर चलिए अब नहीं दी तो वही तो बता रहे है नी वहाँ जाने के बाद इनसे कहा गया कि आप बैठ जाइए वहाँ पर कुछ कुर्सियाँ थीं उनमें से एक कुर्सी पर इनको बैठने को बोल दिया धीरे धीरे साहब जब उनको बैठने को बोल दिया तो उन्होंने हम लोग को इशारा किया कि भाई अब तुम लोग जाओ और साहब हम लोग वहाँ से चल दिए हम एयरपोर्ट से वापस अपने घर के रास्ते में आ गए हमने सोचा कि उनको व्हील तो मिल जाएगी दस पंद्रह मिनट के बाद हमने फिर पूछा उनसे कि क्या आपको व्हील मिल गई उन्होंने कहा नहीं अभी हम लाइन में हैं साहब जब हम लगभग मिनट के बाद अपने घर पहुंच गए हमने तब फिर पूछा कि क्या आपको व्हील मिल गई उन्होंने कहा नहीं उनकी फ्लाइट थी बारह बजे की और इस समय तक दस बजकर पचास मिनट हो चुका था तो सिक्योरिटी थी और अभी तो वो बाहर ही बैठी थी उनसे मैंने निवेदन किया कि आप जाकर के काउंटर पर बात करिए पूछिए उनसे कि भैया मेरी तो फ्लाइट है ये साहब काउंटर पे गए परंतु अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा जैसा उन्होंने मुझे बताया काउंटर पर जो भी व्यक्ति तेलुगू में बोलते हुए आ रहे थे उनकी बात सुनी जा रही थी और ये चूंकि हिंदी या अंग्रेजी में बोल रही थी इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी साहब मुझे पता नहीं कि एक एयरलाइन के कार्यालय में या एयरलाइन के कर्मचारी ऐसा कैसे कर सकते हैं खैर पैतालीस मिनट तक वहां पर काउंटर पर खड़े रहने के बाद यानी जब ग्यारह बज के पच्चीस मिनट तक इन्होंने इन्हें व्हील नहीं मिली तो इन्होंने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की तब इनको व्हील दी गई और किसी प्रकार ये सिक्योरिटी क्लियर करा के हवाई जहाज में पहुंच गए ग्यारह बजकर पचास मिनट पर फ्लाइट बारह बजे की थी नॉर्मली वो लोग गेट बंद कर देते हैं और अलाउ नहीं करते हैं लोगों को बोर्डिंग पास देने से भी मना कर देते हैं ना अब साहब हम इसका सिर्फ यही कह सकते हैं बहुत कि ये एक ग्राहक सेवा के नाम पर कलंक कलंक कहें या कम से कम यदि ऐसा है तो ये तो निजी सेवाएं हैं ना यहाँ पर वो या तो ज्यादा आदमी लगा सकते हैं या कुछ तो कर सकते हैं मुझे समझ नहीं आया कि विशेषकर आज की दुनिया में जबकि भारत में वृद्धों की आबादी बढ़ रही है यदि एयरलाइंस या कोई भी संस्थान इस बढ़ती उम्र के लोगों के लिए अपनी सेवाओं को उसके हिसाब से एक्लेमेटाइज नहीं कर सकता तो व्यर्थ है उनके सारे प्रयास यानी कि अगर हम बोलते हैं कि हम सी आर एम कर रहे हैं सीआरएम क्या होता है सीआरएम होता है कि आप अपने ग्राहक अपने कस्टमर के साथ संबंध बनाने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आज अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी अपने ग्राहकों को ये तकलीफ दे रहे हैं तो साहब मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा है आप शायद ग्राहकों को मैसेज भेजने के लिए अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं परंतु जहां सेवा का सवाल है वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं श्रीमान जी और जब आपने जब दोबारा दीदी से बात की थी और उन्होंने बताया कि कस्टमर वो व्हील नहीं आई है मैं क्यों मैं खड़ी हूँ तब हमने गूगल करके कस्टमर केयर पे जा फ़ोन लगाया फिर उन्होंने कहा आप दो चार दस स्टेप्स के बाद उन्होंने कहा आप व्हाट्सएप पे हमसे चैट कीजिए व्हाट्सएप पे चैट करने पे उन्होंने सारा जो पर्टिकुलर्स थे मांगे पीएनआर नंबर कौन सी यात्रा नाम क्या है सब बता दिया तो उन्होंने फिर कुछ गोल गोल बातें कि हमने कहा आई एम सॉरी यू आर नॉट हेल्पिंग मी उन्होंने कोई सहायता नहीं की वो चैट कर रहे थे एक एक डिटेल ले लिया किया तो कुछ आपको नहीं मालूम है ना कि ये चैट तो चैटबॉट के जरिए से हो रही थी यानी कि ये भी एआई के जरिए से हो रही थी हाँ। और एआई में सहायता करने का कोई प्रावधान नहीं है एआई में केवल बात करने का प्रावधान है या तो ऐसी बात किस काम की जिसने किसी की सहायता ना की वक्त पड़ने पे तो आई एम सॉरी मतलब नॉर्मल इंटेलिजेंस भी फेल है और ए तो बेचारा अभी बढ़ ही रहा है तो साहब ऐसा नहीं है कि हम आज की बात सिर्फ शिकायतें ही कर रहे हैं हम ये भी बताना चाहेंगे कि ऐसे भी संस्थान हैं जहाँ पर कि सेवा का स्तर अच्छा है और उसकी भी बातें हम करते हैं परंतु ये स्तर देखने के बाद वास्तव में बेहद निराशाजनक अनुभव हुआ हमें तो बड़ी शर्मिंदगी हुई कि हमने उनको अकेले जाने ही क्यों दिया हम चले जाते उनको पहुँचा के चले आते सच में खैर साहब अब बहुत, ये बहुत, तो हम नहीं कह सकते कि इसके क्या निवारण के उपाय हम करते हैं मगर हम तो यही कहेंगे कि संस्थान को इसके लिए कुछ विचार करना चाहिए कुछ काम करना चाहिए हो गया बहुत विचार अच्छा साहब अब इसके बाद हम एक और बात करना चाहेंगे हाँ। वो है साहब आने वाले मौसम की आने वाला मौसम ये है साहब कि जाड़ा तो ख़त्म हो चुका है यानी सर्दियाँ तो बीत चुकी हैं चलने लग गया और और पंखे चलने लगे, होली होली बस बस दरवाजे पर खड़ी है, है, हां हां आ ही गई है। जब तक आप इस एपिसोड को सुनेंगे और सुनकर आत्मसात करेंगे तब तक हम होली के लिए एपिसोड तैयार करके आपके सामने ले आएंगे <laughs> तो साहब ये भी एक बात हो गई हम बताना ये चाहते थे कि ये जो बढ़ती हुई गर्मियां जो हमारी ओर तेजी से बढ़ रही हैं वो इस साल ही नहीं हर साल हम लोगों को भयंकर तरीके से डरा देती है बहुत, बहुत। और साहब ये जो डर है ना हमारा ये होता क्यों है मुझको तो ऐसा लगता है कि ये डर जो है वो इसलिए नहीं कि हम आज से डर रहे हैं ये डर है गर्मियों के पुराने अनुभवों की याद करके हमें याद है कि हम लोग कुछ साल पहले देखिए कुछ साल मतलब हमारे लिए कुछ साल हैं आपके लिए कुछ दशक पहले जब हम बनारस में रहते थे उस जमाने में जब गर्मियां होती थी ना तो ये डर शुरू हो जाता था कि भैया अब बिजली जाने का वक्त आ गया है तब इन्वर्टर्स भी नहीं होते थे। कुछ नहीं होते हाँ। थे साहब इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं थे बिजली जाने का वक्त आ रहा है और साहब बिजली जाने का वक्त आने का मतलब यह था कि रात में जागकर हाथ के पंखों का इस्तेमाल करना तो सब रात रात भर वो हाथ के पंखे झलना या अखबार से पंखे झलना मगर एक बात आपको बता सकता हूं पता नहीं आपने अनुभव किया है कि नहीं क्या वो ये है कि गर्मी के दोपहर में जब ना बिजली हो ना हवा चल रही हो और पसीने से बदन तरबतर हो नींद बहुत बढ़िया आती है हाँ सच में और लेटे तो चिपक गए पसीने से चिपक गए जहाँ लेटे वहीं से चिपक गए चाहे दरी पे चाहे चटाई पे चाहे धरती पे चाहे बिस्तर पे और जब गर्मियों की बात करते हैं ना तो कभी कभी साहब वो गर्मियां भी याद आती हैं जो अपने मतलब बरेली वाले घर में गुजारी थी जहा पर की आंगन में सोने का मौका मिलता था और हम लोग जौनपुर और सिवान में छत पर सोते थे तो साहब वहाँ छत पर या आंगन में सोना अपने आप में एक ऐसा अद्भुत अनूठा अनुभव होता था जिसकी याद आज भी आती है हाँ। मगर आप जानते हैं उसमें एक उसमें भी एक भयावह टिंज है क्या क्या वो भयावह टिंज यह है की सुबह पांच बजे हाँ। यानी जब आसमान में रोशनी छा रही होती थी मुंह पे मक्खियां मक्खिया लगती थी रात के मच्छर तो चलिए बर्दाश्त हो जाते थे पता नहीं चलता था मगर वो सुबह जब नाक में मक्खी घुसने लगती थी या आख के ऊपर मक्खी बैठकर अपने पैर खुजाती थी वो बड़ा दुखदायी होता था सच हम लोग तो लेकिन मच्छरदानी के अंदर सोते थे अब साहब आपने वो अच्छे अनुभव ही नहीं किए सॉरी सॉरी आई एम रियली जो हमने वो नहीं किया अब साहब इसी बात पर हमको याद आता है कि एक और डर लगता था गर्मियाँ आने पर क्या? वो था कि पानी आना बंद हो जाएगा हाँ भाई बनारस में साहब थे वहां पर पानी आना बंद हो जाता था हम छपरा में थे वहां पर साहब क्या होता था पानी का टाइम बदल जाता था मतलब यानी कि पानी बोलते थे कि साहब पानी दोपहर में आएगा अब साहब हम लोग तो उस वक्त दफ्तर में रहते थे तो अब पानी कहाँ से आए हाँ। तो साहब ये होता था कि किसी से बोल जाते थे कि भैया ये हमारी दो बाल्टियां हैं हाँ। भर के रख लेना यानी हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहा करते थे तो नीचे ग्राउंड फ्लोर वाले से बोल देते थे कि भैया हमारी बाल्टियां भर के रख लेना हाँ, हाँ। साहब बाल्टियाँ तो भर जाती थी इसमें कोई दो राय नहीं मगर उसके बाद वही दो बाल्टियाँ हाँ, सीढ़ी से ऊपर लेकर आना और उसके बाद आप सोचिए भाई साहब उन्हीं दो बाल्टियों में क्या क्या करना पड़ता था अच्छा, तो अच्छा चलिए आपने बोला डिटेल्स अवॉइड कर दें देखिए हमें पता नहीं था कि उस समय कागज का भी इस्तेमाल हो सकता है ओ, प्लीज। तो नहीं हमें पता ही नहीं था भाई अब आज हमें मालूम है तो आज हम जानते हैं कि भाई कागज का इस्तेमाल हो सकता है तो चलिए उस समय मालूम होता तो शायद अखबार का प्लीज, काम आ जाता अच्छा चलिए कोई बात नहीं अच्छा तो ये हो गई बात गर्मियों की मगर गर्मियों आती थी तो बड़ा सुकून महसूस होता था आप सोचे होंगे साहब क्या सुकून महसूस होता था वहां पर साहब सुकून यह महसूस होता था जब गर्मियां आती थी तो वहां पर कुछ विशेष व्यक्तियों के शरीर से वस्त्र कम होने लगते थे श्रीमान जी, फिर हाँ? बदमाशी की बात शुरू? नहीं नहीं हमें, हमें वर्णन बता रहे हैं कि गर्मियों के क्या क्या लाभ हैं। देखिए हानिया तो बहुत हैं। फसलें सूख जाती हैं, पानी नहीं मिलता है लोगों को बहुत तकलीफ होती है गर्मी के दिनों में बाहर निकलने में बेहद तकलीफ होती है हम सब बात मानते हैं मगर साहब कुछ तो इसमें अच्छी बातें भी होंगी भगवान सब चीजें बुरी थोड़े ही बनाता है ना ना आपके लिए लिए भी बनाता है है नहीं नहीं नहीं हमारे अरे रे, रे, राम का नाम लीजिए भैया ऐसा नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो अच्छा दृश्य हो जाता है खैर अच्छा साहब तो अब आपको एक और बात बता दें गर्मियों में पहले के जमाने में मतलब पहले और का जमाना मतलब हाँ वही बता रहा हूँ पहले के ज़माने में एक और मज़ेदार चीज़ होती थी वो होती थी आम का आना हमारे यहाँ सब कहा ये जाता था कि बना मतलब मैं हमारे यहाँ से मेरा मतलब बनारस से है बनारस में लंगड़ा आम कब आएगा तब आएगा जब एक बारिश हो जाएगी हाँ। है ना सब हाँ। मगर गर्मी आने से पहले यानी कि बारिश होने से पहले आम जब तैयार हो रहा होता था उसमें एक ना एक बार आंधी जरूर आती थी बहुत और उसमें और आम टपक जाते, exactly, जाते थे एक्जेक्टली आम टपक जाते थे तो साहब लंगड़ा आम जो था ना वो जो टपक जाता था उसको पाल लगा के रखा जाता था पाल मतलब उसको भूसे के बीच में रखा जाता था कि के वो लिए। पक जाए तो हाँ एक्चुअल लंगड़ा आने से पहले आपको ये पाल वाला लंगड़ा मिल जाता था जिसको कहते थे कि पानी में डुबोए बगैर खाया तो फोड़ा फुंसी आया अब भैया चाहे फोड़ा फुंसी आया हो या ना आया हो उसकी तो हमें याद नहीं, नहीं है घर वाले ध्यान मगर हमें ये जरूर याद है कि गर्मियां आते ना आते आम का आना शुरू हो जाता मतलब आम के सपने आते थे यार अब हमारी ऐसी मरभुक्खो वाली हालत नहीं थी हमारी थी अगर आप हमको कहना कहना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते नहीं, हैं हैं कह लीजिए नहीं नहीं, नहीं, क्या नहीं हम हैं। खुशी, खुशी कहला लेंगे ठीक है <laughs> तो साहब आम का मौसम आता था अब चूंकि बात आम की आई है तो एक बात बताए बगैर नहीं रुक सकता अच्छा बताइए बताइए वो ये है साहब कि हम एक जमाने में एक ब्रांच में पोस्टेड थे तो वहाँ पर हमको एक निमंत्रण मिला उसमें यह कहा गया कि साहब ब्रांच के सारे लोग आमंत्रित हैं आम खाने के लिए किसी कोई पार्टी रहा होगा उसने कहा कि हमारा साहब आम का बगीचा है वहां पर आइए आप लोग हम आज फ्रूट पार्टी दे रहे हैं ओके। भयंकर गर्मी थी साहब मुझे ये याद है मैं महीना और तारीख वगैरह तो याद, याद है, नहीं हमें याद है। अम्मा जी पापा जी आए हुए थे हाँ। हम लोग घर में थे और आप गए थे वहां भयंकर गर्मी थी साहब उस गर्मी में उन साहब के गांव हम लोग गए और सचमुच में साहब मैं तो सिर्फ यही कल्पना ही कर सकता हूँ कि शायद मतलब जो इंग्लैंड उंग्लैंड में गार्डन पार्टीज होती होंगी वो ऐसी होती होंगी मगर साहब यहाँ पर उनके यहाँ हम लोग ब्रांच के जो लोग थे वो तो थे ही उसके अलावा कम से कम सौ दो सौ लोग और थे।, लोग थे हाँ हाँ हाँ और साहब पूरा बगीचा लोगों से भरा हुआ था मतलब एक अजीब सा मेले का सा माहौल था और साहब जगह जगह पर आम रखे हुए थे और एक दो तरह के नहीं हाँ। कई तरह के आम सब, सब तरह, तरह के आम थे। मैं तो आमों के ज़्यादा जानता नहीं मगर वो लाल पीले हरे नीले काले सब तरह के आम थे और आम के साथ साथ हाँ। केला पपीता अमरूद हाँ। और क्या हाँ सेब वगैरह नहीं था सेब अंग नहीं था वो यही सब फल थे वो गन्ने की गंडेरिया वो सब वहाँ रखा हुआ तो था। गन्ने की हाँ मैं गर्मी वही बताना आ, चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में गन्ने की गंडेरिया बहुत मतलब पूरे एक एक लाविश वो था एक प्रबंध था और साहब वो अरे जी साहब जब हम लोग आम की शादी भी हुई थी क्या आपने बताया था की आम की शादी हुई थी मुझे लगता है शायद ये वही उत्सव था तो उसमें गए थे हम लोग तो साहब उसमें जब हमने, जब हमने हम लोगों ने पूरा जिसे कहते हैं आम खाने का अपना अरमान निकाल लिया इस बात की भी इज्जत छोड़ दी कि ब्रांच मैनेजर हैं और साहब हाथ गंदे हो जाएंगे और कमीज पे दाग लग जाएगा ये सब छोड़ दिया खा लिया साहब पूरा भरपेट खाया जब खा हुआ चुके तो उन्होंने कहा साहब आइए अब भोजन कर ले अरे अब भाई साहब वो जो कहा गया भोजन कर ले इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि भैया हम लोगों को ये सब आम वाम बाद में खाने थे पहले भोजन करना था मगर यार क्या बताएं नियम कानून बड़े आदमियों के पता नहीं थे तो साहब वो खा लिए गए खैर तो चलिए बात लबोलुबाब ये है कि गर्मियां आ रही हैं और बस बस आ ही गई हैं हाँ। होली आ चली है हाँ। इसके बाद साहब हम लोग मतलब यही कह सकते हैं कि गर्मियों के लिए तैयार हो जाएं हाँ। बस इतना ध्यान रखें हाँ। कि पानी वगैरह की बर्बादी न करें हाँ, देखिये प्यासा न जाए दरवाजे से।, से कोई प्यासा ना चला पानी का इंजाम रखे हम लोग देखिये अब आपने सोचा होगा दरवाजे पर कौन आता है भैया तुम्हारे अरे साहब बहुत लोग आते हैं डाकिया आता है, यानी डाक अभी हमारे सब दरवाजे पर डिलीवर होती है डाकिया आता है, वो अमेजोन वगैरह के लोग आते हैं हाँ, स्विगी वगैरह के अगर लोग अगर। आते हैं अब आजकल तो बिग बास्केट वगैरह का भी बहुत दौर चल निकला है हाँ। अब तो साहब मतलब तीन चीजें खरीदनी होती हैं, तो भी सोचते हैं कि कौन गर्मी में दोपहर में चल जाए मंगा लेते तो हम तो नहीं गए मगर कोई तो धूप में चलकर आ रहा है तो साहब मैं तो यही कर रहा हूँ जो किया हुआ है, मैं गुड़ के छोटे-छोटे टुकड़े -छोटे काटकर अपने यहां एक डब्बे में रखे हैं, जो दरवाजे के पास है और एक बोतल यदि यहाँ पर नॉर्मली हैदराबाद में लोग ठंडा पानी नहीं पीते तो इसलिए बोतल में साधा पानी है और अगर कोई चाहता है तो उसको अगर आपके पास ठंडे पानी का इंतजाम हो तो भाई साहब वो भी दे दीजिएगा और कम से कम हर व्यक्ति से पूछा जरूर जाए मगर बहुत, एक बहुत। शब्द सावधानी का भी है यहाँ पर वो क्या वो यह है कि जब आप पानी देने के बारे में पूछें तो दरवाजा खुला मत छोड़िएगा हाँ, दरवाजा बंद, बंद करके हाँ। पानी लेने जाइए और पानी दीजिए यदि संभव हो तो दरवाजा खोले ही नहीं आ, वो जो सेफ्टी लैच होता है उसको लगे हाँ, हुए ही बात, बात करें क्योंकि साहब सुरक्षा अपनी अपने हाथ में है हाँ, सौ आदमी अच्छे होंगे हाँ, तो एक उसमें से शायद खतरनाक भी हो, हो सकता, सकता है।, है बिल्कुल सही बात तो साहब इसके साथ ही हम आज की बात बंद करते हैं और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे बता दीजिए गाना अरे बात रह गई साहब पिछले हफ्ते जो गाना हम लोगों ने सुनाया था वो था बेसिकली शिवरात्रि के अवसर पर हाँ शिवजी जी बिहन चले पाल की सजाए के, लगाए के पाल की सजाए के न ये मेरे ख्याल से मन्ना डेस गाया हुआ गाना हेमंत कुमार जी हे का गाया हुआ गाना, गाना जी ओ, जी थे। तो ये हाँ। देवानंद साहब ने फिल्म में इस किरदार को निभाया जिसने की हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना गाया था मुनीम जी मुनीम जी में उनके साथ कामिनी कौशल थी क्या नहीं नहीं नहीं हाँ। उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक थी ओके यही खयाल है आप बल्कि चलिए तो देख लेंगे इसको वालों भी सुनने से पूछ लीजिए कंफर्म कर देंगे लोग आप कंफर्म कर लीजिएगा साहब इसको मगर इस हफ्ते हम गाना नहीं दे रहे हैं और अगले हफ्ते फिर गाना लेकर आएंगे और बातें भी आगे करते रहेंगे तब तक के लिए आज्ञा दीजिए नमस्कार नमस्कार धन्यवाद तुम भी आहां? सब निराला प्यार का सूरज दिल का उजाला याला लयाला दिल्ली गया याला लयाला दिल्ली गया हो झूमता मौसम मस्त महीना चांदी गोरी एक हसीना आँख में काजल मुख पे पसीना याला लयाला दिल्ली गई याला याला दिल गई दोनों तरफ गई ऐसी लगी मुझ न सके हो तुम भी जले मैं भी जले खिल तो गई दिल की कलियाला मुखड़ा तेरा गुल की कहानी सुल्फ तेरी शाम सुहानी रूप की मलिका प्यार की रानी ला दिल ले गई याला याला दिल ले गई कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बनाके प्यार का जादू हम पे चला के याला, याला दिल ले गया या ला या दिल ले गया झूमता मौसम मस्त महीना शाम सी गोरी एक हसीना आँख में काजल मोह पे पसीना याला याला दिल्ली गई याला याला दिल्ली गई